है? देखे देखे। बाई से यहां समास बताते हैं हैं बताते ते कौन सा समास है बाय है हाँ। है ना और स्पर्श तो है बाय है और स्पर्श है और तो अब देखेंगे यहाँ पे तो इसको इसका अर्थ है तो स्पर्श शब्द को समझाते हैं स्पर्श किया जाता है इसलिए स्पर्श इस कर जाते हैं तो ध्यान देंगे तो स्पर्श किसे कहा जाता है शब्दादी विषय को तो देखेंगे जैसे अभी इसमें रूप है ना तो हम इसका स्पर्श इस किसका कर रहे हैं इसे द्रव्य का पुस्तक का कर रहे हैं रूप का कर रहे हैं द्रव्य का स्पर्श कर रहे हैं रूप का स्पर्श नहीं कर रहे हैं है ना? कि रहता है द्रव्य में पृथ्वी जल और तेज इनमें क्या रहता है स्पर्श और तो क्या है कि गुणे सुगुण आनंदी कार है ना गुण में गुण नहीं रहते हैं तो यहाँ पर स्पर्श हम किसका कर रहे हैं द्रव्य का कर रहे हैं पुस्तक का कर रहे हैं है? इस पुस्तक में रूप है पर तो हम रूप का स्पर्श नहीं करते हैं तो इस पर से किया जाता है इसलिए इस स्पर्श कहते हैं शब्दादी विषय को तो शब्दादी विषय का स्पर्श किया जाता है क्या नहीं, नहीं किया जाता है इसलिए ऐसा अर्थ हो जाएगा कि संबंधित होते हैं क्या हाँ तो, संबंधित होते, है, होते हैं स्पर्श किए जाते हैं अर्थात संबंधित होते हैं इसलिए इस स्पर्श कह जाते हैं तो यहाँ स्पर्श कार्य है संबद्ध पदार्थ स्पर्श का क्या है संबद्ध पदार्थ संबंधित होने वाला पदार्थ तो स्पर्शनते का क्या है यहाँ पर से तो सम्बध होते हैं इसलिए क्या कह जाते हैं तो ध्यान देना रूप रस स्पर्श तो नहीं किया जाता है पर इनके साथ से संबंध तो होता है इनके साथ क्या होता है जैसे देखना स्रोत इन्द्रिय को नयायिक आकाश कहते हैं न इसमें शब्द किस संबंध रहता है समुवाद तो रहता है, है? तो किस संबंध से शब्द का प्रत्यक्ष माना सर संघ छह प्रकार के शब्द निकट कौन है संयोग और पहला दूसरा है क्या पहला क्या है संयोग दूसरा संयुक्त समवाया होगा दूसरा पहला संयोग दूसरा संयुक्त समवाया और तीसरा संयुक्त संवेद समवाया और चौथा तो तो संवाय समवाया और पंचम संवाय समवाया और विशेषण तो संवाय ये विशेष कर्ण संस्कुल आकाशीय न्याय स्रोत है उसमें संवाय संबंध से क्या रहता है शब्द तो शब्द के साथ संबंध तो होता है कौन सा संबंध हो गया संवाय संबंध हो गया हैं अच्छा इस स्पर्श के साथ क्या संबंध होता है तो संयुक्त समवाय सम्बन्ध तो जैसे हाथ से संयुक्त क्या है यह पुस्तक संयुक्त हो गई पुस्तक अब इस पुस्तक में समवाय किसका है स्पर्श का, इस परसे का? परसे है ना? इसमें समवाय किसका है स्पर्श का है इस का है और रूप का है ध्यान देना जब हाथ से प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना, तो हाथ से संयुक्त कौन हो पुस्तक और इस संयुक्त हो गई पुस्तक और इसमें समवाय किसका स्पर्श का तो संयुक्त समवाय संबंध से किसके साथ संबंध हुआ स्पर्श के साथ पुस्तक के साथ तो संयुक्त संबंध हुआ संयोग हुई पुस्तक और संयोग संवाय संबंध किसके साथ हुआ इस स्पर्श के साथ किसका संयुक्त समवाय सम्बन्ध हाथ का और जब नेत्र से रूप का प्रत्यक्ष होता है तो नेत्र से संयोग होगा घट के साथ तो नेत्र से संयोग हुआ घट और घट में संवाय किसका है? रूप का है तो रूप का किस संबंध से प्रत्यक्ष होता है संयुक्त समुवाय सम्बन्ध से किस इंद्रिय के द्वारा और चक्षु इंद्री से रूप का इंद्रिय और रूप का क्या संबंध है संयुक्त समुवाय तो रूप के साथ संबंध तो होता है रूप का स्पर्श नहीं किया जाता है तो रूप के साथ संबंध तो होता है इसलिए ऐसा हो जाएगा की संबंधित होते हैं या संबद्ध होते हैं इसलिए स्पर्श कहलाते हैं स्पर्श का अर्थ हुआ सम्बद्ध पदार्थ क्या अर्थ होने वाला पदार्थ तो संबंधित होने वाले पदार्थ कौन हुए शब्द स्पर्श और गंध पाठ देखेंगे तो, तो पाठ देखेंगे इस पर से इस मतलब इसका संबंधित होते हैं या संबंध होते हैं इसलिए इस स्पर्श कहलाते हैं तो संबंधित होते हैं कौन संबंधित होते हैं शब्द आदि विषय संबंधित होते हैं इसलिए शब्द आदि विषय स्पर्श कहलाते हैं स्पर्श अर्थ हुआ सम्बद्ध पदार्थ या संबंधित होने वाले पदार्थ गीता प्रश्न में क्या किया है कि ज्ञान किया जाता है जिनका इंद्रियों द्वारा स्पर्श किया जाता है ज्ञान किया जाता है तो ऐसा कर सकते हैं कि फिर वो ज्ञात होते हैं इसलिए स्पर्श इस कहलाते हैं ज्ञात होते हैं इसलिए हाँ उन्होंने ऐसा किया ज्ञाते तो ज्ञात कौन होते हैं सब दादी जैसे हाँ ऐसा ज्ञात होते हैं उन्होंने इस प्रश्न कर हमने क्या बताया दो दोनों लग जाएगा तो शब्दादी विषय है तो स्पर्श का न, न? हम? कैसे पदार्थ है बाय पदार्थ है अच्छा स्पर्श का अर्थ हो गया शब्दादी विषय बाय तो पदार्थ है अंका पदार्थ नहीं है से बनेगा बाई पर से लग गया तो इसका अर्थ हो गया की शब्दादी बाई विषय क्या शब्दादी शब्दादी पर विषय ऐसा कर लेना आ, आत्मा में समाज बताते हैं असक्त आत्मा यहां असक्त आत्मा असक्त आत्मा यश सह आत्मा बोवरी समाज है आत्मा कर थे अंताकरणम असक्त कर थे आसक्ति रहिता आसक्ति रहित अंताकरण जिसका है उसे क्या कहेंगे असक्तात्मा असक्ति रहित अंताकरण वाला अब आशक्ति अंताकरण वाला व्यक्ति विशेष प्रीति वर्जिता सन की विषय में प्रीति के अभाव वाला होकर विषयों में प्रीति के अभाव वाला होकर मतलब विषयों में प्रीति नहीं होना चाहिए तो इसका क्या तात्पर्य बताया इन्होने की विषयों में प्रीति के अभाव वाला होकर संकट होकर और श्लोक में क्या है विंद की आत्मनी युखम कि आप देखो भाष्यकार क्या बताते हैं आत्म ने यद सुखम सद विन की तद का अध्ययन किया भाष्यकार ने आत्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त करता है लगाइए सही जो है ना श्लोक का अर्थ लगाइए वाय स्पर्श असत्यात्मा वाय विषयों में आसक्ति रहित अंताकरण वाला वाय विषयों में आसक्ति रहित अंताकरण वाला अथवा कहे जो विषयों में आसक्ति रहित अंताकरण वाला वाय विषय बास जो है ये अंतर का भी उपलक्षण है सभी विषयों में आसक्ति रहित होना चाहिए तो क्या हो जाएगा विषयों में आसक्ति रही अंता वाला इसी कर अर्थ वास्तव में क्या था विशेष वर्गीय पर शेष असक्त आत्मा कर विषयों में प्रीति के अभाव वाला होकर तो लगाएंगे की विषयों में क्या करूंगा विषयों में आसक्ति के अभाव वाला मनुष्य या विषयों में प्रीति के अभाव वाला साधक ही आत्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त करता है आत्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त करता है ध्यान देना शंकर वेदांत में सुख आत्मा का स्वरूप है सुख क्या है आत्मा का हाँ सुख अर्थ होता है आनंद तो आनंद आत्मा का स्वरूप है आनंद आत्मा का गुण नहीं माना गया है तो यहाँ पर आत्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त करता है आत्मा में जो सुख है तो सुख किसमें सठीक हो रहा है आत्मा में शांक सिद्धांत के अनुसार यह औपचारिक प्रयोग है क्योंकि आत्मा सुख मुखी है जैसे कि आनंदम ब्रम्हणो विद्वान न कुतस्तिया है दोनों हृतिया है आनंदम ब्रमणो विद्वान नुटस्न और आनंदम ब्रमणो विद्वान नीवेदी कदाचन दोनों ही श्रुतियाँ पृथक पृथक है तो जैसे ब्रह्म के आनंद को जानने वाला वहाँ भी ष्टी है ना तो वहां पर आनंद गुण सदी होता है लेकिन वो ये शांकर सिद्धांत के अनुसार वो आनंद रूप है औपचारिक तो रूप है इसका तो से क्या हो गया कि विषयों में रही अवशक्ति रहित अंताकरण वाला मनुष्य आत्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त करता है तात्पर्य है की आत्मरूप सुख को प्राप्त करता है आत्मरूप सुख को प्राप्त करता है या आत्मारूप आनंद को प्राप्त करता है अच्छा ये भी कह सकते हैं ठीक है आत्मविशेष जो सुख उसे प्राप्त करता है लगाएंगे आगे तो यहाँ पर से कर से प्राप्त होती लग जाएगा वक्त में आत्मा ने विन्दति सुख ऐसा इसी एतत एतत करता करते यहाँ अब देखना आत्मा में जो सुख है वो को प्राप्त करता है श्लोक का अन्न ऐसा देखेंगे लिखा है ना श्लोक में तो सह का अन्वय लगाने के लिए यह का अध्ययन करना पड़ेगा तो ऐसे लगा लगेगा अन्वय का यह वाय स्पर्शेश आत्मनी सुखम सदविंदती वाय विषयों में या विषयों में आसक्ति रहित अंताकरण वाला जो मनुष्य यह है ना वाय स्पर्शेश असक्त आत्मा यह विषयों में आसक्ति रहित अंताकरण वाला जो मनुष्य आत्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त करता है यह किसके लिए था साधक के लिए साधक के लिए था ना जिसका अध्यय किया था कि विषयों में आसक्ति रही रहित अंताकरण वाला जो मनुष्य तो यहाँ पर यह जिसको लिया था ना उसके लिए क्या है अस्ता कौन ब्रह्म योग आत्मा है ब्रह्म योग युक्त आत्मा तो ब्रह्म योग युक्त आत्मा का अर्थ देखो वास्तव के सारे ब्रह्म योग युक्त आत्मा यहाँ ब्रह्मणी योगा ब्रह्म योग सप्तमी तत्पुरुष समास है ब्रह्मणी योगा ब्रह्म योगा सप्तमी तत्पुरुष समास है समाध करके क्या बनेगा ब्रह्म योग क्या बनेगा यहाँ पर योगा का अर्थ है समाधि योगा का क्या अर्थ है हाँ योगा का अर्थ पर है समाधि अब योगा करते समाधि समाधि करते अर्थ है होता है चित्त की एकाग्रता है एकाग्रता क्या अर्थ ब्रह्म में चित्त की चित्त को किसमें एकाग्र करना है हाँ तो ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता तो योगा करते समाधि समाधि करते चित्त की एकाग्रता चित्त का समाधान चित्त का समाधान तो ब्रह्मणी योगा योगा कर समाधि ब्रह्म योगा सप्ती हुआ अब बताते तेन तेन से ले ब्रह्म योगेन तेन से क्या लेना है तेन हाँ तेन ब्रह्म योगेन युक्त ब्रह्म योगेन युक्त तो क्या बनेगा ब्रह्म योग युक्त क्या हा। बनेगा हाँ अच्छा ब्रह्म ऐसा एक अभी ऐसा करना ब्रह्म योगेन युक्त ब्रह्म योग देखते हैं मतलब अभी लगाइए फिर बताएंगे समाप्त आपको ब्रह्म योगिन युक्ता का अर्थ है यहाँ पर समाहिता युक्ता का क्या अर्थ है समाहिता तो अब ध्यान देना समाधि था ना समाधि का अर्थ है चित्त की एकाग्रता या चित्त का समाधान चित्त का समाधान या चित्त की एकाग्रता ये किस शब्द का अर्थ है ब्रह्म योग का ब्रह्म योग का क्या अर्थ हुआ ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता या ब्रह्म में चित्त की का समाधान और समाधान से युक्त को क्या कहेंगे समा तो ब्रह्म में चित्त की समाधान से युक्त या ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता से युक्त क्या होगा चित्त की तो क्या हो गया ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता से युक्त ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता से युक्त एकाग्रता से युक्त को कहते एकाग्र क्या कहेंगे मतलब ब्रह्म में क्या कहेंगे ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता से युक्त मतलब ब्रह्म में एकाग्र चित्त वाला ब्रह्म में जिसका चित्त ब्रह्म में एकाग्र हो गया है ब्रह्म में एकाग्र चित्त वाला अब उसी को बताते हैं है तस्वीन व्याप्रता ब्रह्म योग युक्त आत्मा है ना तो, तो भी अभी समाप्त करके क्या बना ब्रह्म योग युक्त क्या बना ब्रह्म योग युक्ता बना ना अब देखना तस्वीन तस्मिन व्यापृत आत्मा योग युक्त आत्मा तस्वीन से यहाँ पर लेना है आपको ब्रह्म योग युक्त क्या युक्ति नहीं लेंगे युक्त नहीं लेंगे मतलब ये तात्पर्य बता रहे हैं समाप्त नहीं है ये अच्छा ब्रह्मयोग देखता हूँ अभी ब्रह्म यो यहाँ पर ब्रह्म योगे युक्ता समाता का ब्रह्म में, में एकाग्रता से युक्त ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता से युक्त या ब्रह्म में एकाद चित्त वाला ब्रह्म में एकाद चित्त वाला और उसी का अर्थ बता रहे हैं उसमें लगा हुआ अंताकरण जिसका है उसमें लगा हुआ अंताकरण जिसका है उसे क्या कहते हैं ब्रह्म योग भुक्तात्मा कर करते लगा हुआ उसमें लगा हुआ आत्मा कर से अंताकरण उसमें लगा हुआ अंताकरण जिसका है उसे कहते हैं ब्रह्म योग युक्त आत्मा, तो ऐसा व्यक्ति अच्छे सुख को प्राप्त करता है दोबारा लगाने का प्रयास करो आप इसको इसी पैराग्राफ को देखेंगे सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा को समझ समझिए ब्रह्मणी योग ब्रह्म योग सप्तमी तत्व समा हुआ है और फिर क्या कहेंगे कि ब्रह्म योगे ब्रह्म योगेन युक्त आत्मा यश सह आत्मा ऐसा देखो लगा करके एक साथ समासना क्या ब्रह्म योगे नुक्ता आत्मा यश सह ब्रह्म योग आत्मा किस प्रकार समास करके देखेंगे आप तो देखो इस समास करके कि ब्रह्म में क्या हो जाएगा ब्रह्म में एकाग्रता से युक्त या ब्रह्म में एकाग्र चित्त वाला ब्रह्म में एकाग्र चित्त वाला अर्थात तो उसमें लगे हुए ब्रह्म में एकाग्र चित्त वाला कैसा समाज बताया मैंने अभी ब्रह्म योगिन नुक्त समायता अंताकरणम यस्त अच्छा अंताकरण इधर आ गया तो अर्थ हो जाएगा ब्रम्ह में एकाग्रता से युक्त अंताकरण वाला ब्रह्म में एकाग्रता से युक्त और अर्थात उसमें लगे हुए अंताकरण वाला उसमें लगे हुए अंताकरण वाला उसमें लगा हुआ अंताकरण है जिसका तो युवि हो भी तो हमसे पूछ लेंगे आप युक्ता करते समाहिता युक्ता कर थे? समाहिता, का क्या समाहिता और उसी का तात्पर्य बताया उसमें लगा हुआ उसमें हाँ युक्ता करते समाहिता उसी करते उसमें लगा हुआ किसने ब्रह्म योग में लगा हुआ तो ब्रह्म योग में लगा हुआ अंताकरण है जिसका उसे कहेंगे ब्रह्म योग आत्मा तो ब्रह्म में लगे हुए अंताकरण वाला व्यक्ति क्या कहेंगे ब्रम में लगे हुए अंताकरण वाला व्यक्ति या ब्रह्म में एकाग्र अंताकरण वाला व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त करता है किसे प्राप्त करता है अक्ष लगाइए बाईस पर से असक्त आत्मा यह का अध्यय बताया हमने की विषयों में आसक्ति रहित अंताकरण वाला जो मनुष्य आसक्ति रहित अंताकरण वाला जो मनुष्य आत्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त करता है यह था ना तो कह आ गया की वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा वह ब्रह्म में एकाग्रता से युक्त अंताकरण वाला व्यक्ति या ब्रह्म में एकाग्रता से युक्त अंताकरण वाला व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्रता से युक्त अंताकरण वाला हुआ व्यक्ति अक्षय सुख को प्राप्त करता है अक्षय सुख कैसा जिसका कवि क्षय नहीं होता है जो कभी छीर नहीं होता है तो आत्मा का जो आत्मा का स्वरूप भूत सुख है वह कैसा सुख है अक्षय सुख है और जो विषय इंद्रिय के संयोग से सुख मिलता है वो छय है हाँ उसका होता है वो क्षय है ये अक्षय सुख है ये तो देखना अकस्मात इस कारण से लगाइए पंक्ति अस्मात का इस कारण से क्योंकि अक्षय सुख प्राप्त होता है ना कि ब्रह्म योग युक्त आत्मा को अक्षय सुख प्राप्त होने के कारण ये अर्थ हुआ तस्मात का ब्रह्म योग युक्त आत्मा को अक्षय सुख प्राप्त होने के कारण अक्षय सुखार्थी लिखा है ना लगाइए औपचारिक प्रयोग है मैंने बताया मतलब आत्मविषय अच्छे सुख चाहने वाला मनुष्य क्या करे तो कहते हैं क्षणिकाया वाय विषय प्रीते है इंद्रियाण निवर्ते क्षणिक क्षणिक वाय विषयों की प्रीति से इंद्रियों को हटा ले लेख कहता है क्षणिक की क्षणिकाले सुख से, से इंद्रियों को हटा ले या ऐसा लगाना वायु विषय से होने वाले क्षणिक सुख से जो क्षणिक है ना यह प्रीति का विशेषण है की बाय विषयों से होने वाले क्षणिक सुख से अपनी इंद्रियों को हटा ले लगाइए तस्मात आत्मनि अक्षय सुखार थी युक्त आत्मा को अक्षय सुख प्राप्त होने के कारण आत्मा में अक्षय सुख चाहने वाले मनुष्य को या आत्मा में अक्षय सुख चाहने वाला मनुष्य वाय विषयों से होने वाली क्षणिक प्रीति से इंद्रियों को हटा ले या वाय विष्णु से होने वाले क्षणिक सुख Turning... से इंद्रियों को हटा ले हाँ जो विष्णो से जो क्षणिक सुख होता है उससे इंद्रियों को हटा लिए तो सुख से इंद्रियों को हटाए हटाने का मतलब क्या है बाय विष्णियों से इंद्रियों को हटा ले जब बायो से इंद्रिया हट जाएंगी तो उससे सुख से भी हट जाएंगी लग गया अब देखना चाह इनिवर्ते और इस कारण इंद्रियों को विशेष से हटाना चाहिए इस कारण इंद्रियों को विशेष से हटाना चाहिए पहले भी हटाने को बोला है ना पहले तो इसलिए बोला अच्छा है अक्षय सुख चाहिए तो आप इससे हटा लीजिए इंद्रियों को और यदि क्षणिक सुख के साधन विषयों में इंद्रियों को में लगाएगा व्यक्ति तो अच्छे सुख मिलेगा क्योंकि यह विषय इंद्रियों के संयोग से जो क्षणिक सुख होते हैं तो क्षणिक सुख के लिए वो zac... इंद्रियों को किसमें लगाएगा विषयों में क्षणिक सुख के लिए इंद्रियों को किसमें लगाएगा तो वायु विषयों में इंद्रियों को लगाने से क्या होगा अक्षय सुख नहीं मिलेगा क्षणिक सुख मिलता रहेगा इसलिए क्या है की वायु विष्णियों इंद्रियों को हटा करके साधन करे करे तो क्या होगा अक्षय सुख मिलेगा क्या इन निवर्ते तो और इस कारण भी इंद्रियों को विषय से हटाना चाहिए पढ़ो ये ही संस्पर्ज होगा दुखे आद्यवंत कौन से ही ही करते ये करना थे। थे ये करना है क्योंकि भोगा इसे इंद्री इंद्री के के के के संबंध संबंध से से होने वाले से होने वाले वाले जो जो भोग भोग हैं हैं हैं ते दुख दुख के ही दुख एव वे वे हेतु लगाइए ही कहा करू ही हे क्योंकि कौनते ही संस्पर्जा ये भोग है कौनते क्योंकि विषय के संबंध से होने वाले जो भोग हैं इसलिए वे दुख के हेतु ही हैं इसलिए को कुछ लेंगे अस्मात कौनते ही संस्पर्या ये भोग है कौनते क्योंकि विषय के संबंध से होने वाले जो भोग है इसलिए वे दुख के हेतु ही है दुख के तो दुख के हेतु कौन है जो विषय इंद्री के संबंध से होने वाले भोग है हाँ विषय इंद्री के संबंध से जो भोग होते हैं वो किसके है? हेतु होते हैं दुख के हेतु होते हैं विषय के इंद्री के संबंध से जो सुख मिलता भी है वो कैसा होता है क्षणिक और उसका परिणाम क्या होता है दुख विषय इंद्री के संबंध से ये कभी सुख मिल सकता है तो वो सुख कैसा होता है क्षणिक और वो किसका हेतु बन जाता है वो भी दुख का हेतु बन जाता है ये ध्यान अब देखेंगे के सम संयोग से यदि दुखात्मक भोग हुआ तब तो दुखी हो रहा है भोग काल में भी दुख हो रहा है सुखात्मक भोग हुआ तो वो आगे भी क्या देगा हाँ दुख का हेतु बन जाएगा और पंक्ति देखेंगे ये ही, ही कर संसा किया है यहाँ पर विषय इंद्री संस्पर्श्यो जाता है विषय इंद्री के संबंध से उत्पन्न विषय इंद्रिय के संबंध से है ना और ऊपर क्या था स्पर्श था ऊपर के श्लोक में तो वहाँ भी हमने अर्थ क्या किया था संबंधित होने वाला हाँ इसीलिए अर्थ मैंने वहाँ संबंधित होने वाला किया था तो यहाँ वैसा ही अर्थ आ रहा है कि विषय इंद्री के संबंध से उत्पन्न होने वाले भोग भोग आकार विषय इंद्री के संबंध से होने वाले भोग दुख के ही कारण है इसके कारण है कौन से क्योंकि विषय इंद्रिय के संबंध से होने वाले जो भोग होते हैं इसलिए वे दुख के ही हेतु होते हैं क्यों तो भ्रष्टकार उत्तर देते हैं अविद्या के तत्वा क्यूँकी वे अविद्या के कार्य हैं क्योंकि वे अविद्या के कार्य हैं या अज्ञान के कार्य हैं अज्ञान के कारण ही तो व्यक्ति भोग करता है भोग क्यों चाहेगा व्यक्ति अज्ञान के कारण भोग की इच्छा करता है अज्ञान के कारण भोग करता है व्यक्ति और तो विषय इंद्रिय के संबंध से जो भोग प्राप्त हुए हैं वो किसके कारण हैं अज्ञान नहीं होगा तो वो व्यक्ति वैसा नहीं करेगा ठीक करते क्योंकि आध्यात्मिक आदि आदि क्योंकि आध्यात्मिक आदि भोग के कारण ही देखे जाते हैं किसके कारण भोग के कारण ही देखे जाते है आध्यात्मिक आधि अधिक और आधि भौतिक क्यूँकी आध्यात्मिक आदि दुख तीन में तथ्य क्या लेना है लेना है भोग भोग रहना है क्योंकि आध्यात्मिक आदि दुख भोग निमित्त भी देखे जाते हैं या भोग के कारण ही देखे जाते हैं भोग ही उनका दुखों का ठीक है अब यहाँ पर एव आया है ना दुख के ही हेतु होते हैं अवधारण है, अर्थ में है यथाइलोके जैसे इस्लोक में दुख के हेतु है वैसे परलोक में भी दुख के हेतु है क्योंकि एवं शब्दार्थ गम्य एवं शब्द से ज्ञात होता है गम्यते लग गया जैसे इस लोक में दुख के हेतु हैं कौन भोग जैसे भोग इस लोक में दुख के हेतु हैं वैसे ही भोग तरलोक में भी दुख के हेतु हैं इति एवं शब्द गम्यते यह बात एवं शब्द ऐसी ज्ञात होती है लेकिन तो सब जगह भोग दुख के ही हेतु हैं अच्छा कोई भी भोग होगा ना वो सब दुख का हेतु है इसलिए भोगों से बचना चाहिए अब देखेंगे साथ संसारे सुख से गंध मात्र संसार में सुख का लेस मात्र भी नहीं है संसार में सुख की गंद संसार में सुख का गंध मात्र भी नहीं है अर्थात संसार में सुख का लेस मात्र भी नहीं है मतलब संसार में सुख का लेस भी नहीं है हैं? लेते थोड़ा सा ये संसार में सुख का लेस भी नहीं है मतलब संसार में थोड़ा भी सुख नहीं है इसी बुधवा ऐसा जानकर विषय रूप मृत कृष्णा से इंद्रियों को हटाना चाहिए विषय रूप मृत कृष्णा से इंद्रियों को हटाना चाहिए मृत कृष्णा और स्पीलिंग में क्या बना है मृत कृष्णिका मृत कृष्णा को स्पीलिंग में क्या बनेगा मृत कृष्णिका विषय रूप मृत कृष्णा से इंद्रियों को हटाना चाहिए मृत कृष्णा मरुभूमि में होती है की दूर से वो चमकता है न रेत सूर किरणों से वो मरुभूमि चमकती है तो वहाँ पर क्या समझ में आता है जल मृग ये जो फिपासु मृग है दौड़ करके जाता है पानी के लिए वहाँ पानी नहीं मिलता फिर दूर उसको ऐसा लगता है जल है वहाँ भी जाता है वहाँ फिर और जगह जाता है इससे दौड़ते दौडते क्या वो मर जाता है उसकी उसकी पिकासा की निवृत्ति नहीं होती है ऐसे ही मनुष्य सोचता है ना हमको इस पदार्थ से इस विषय की प्राप्ति से क्या सुख हो जाएगा इससे सुख हो जाएगा इससे सुख, इस सुख हो जाएगा मकान से सुख हो जाएगा विवाह करने से सुख हो जाएगा बच्चों से हो जाएगा उससे हो जाएगा तो किसी से हो पाता है क्या तो वही जो है ना जो मृत की हालत होती है वही मनुष्य की संसार में हालत हो जाती है तो विषय रूप मृतार इंद्रियों को हटा लेना चाहिए है ना संसार में सुख का लेस भी नहीं है ऐसा समझ कर समझ में आ जाए उसमें सुख नहीं है ये बात समझ में आना बड़ा मुश्किल है हाँ भाष्यकाल लिखते हैं संसार सुखद से गंद मात्रा अस्थिति बुद्धवा संसार में सुख का लेस भी नहीं है लेस भी मात्रकार से लेस भी नहीं है ऐसा ज्ञान कर ऐसा समझ कर विषय रूप कृष्णा से इंद्रियों को हटा लेना चाहिए जैसे कोई वन में कोई तो सोचता है कि हम सुंदर सुंदर दृश्य जाकर के देखेंगे खूब प्रसन्न होता है यदि मालूम हो वहाँ बड़े भयंकर सिंह हैं बड़े भयंकर स्तर पे हैं वो खा जाएंगे तो क्या होगा इंद्रियो फिर वहाँ जाएगा व्यक्ति इंद्रियों को हटाएगा की वहाँ नहीं जाना है वैसे तो ये समझ में आ जाए तो वे तो फिर काम बन जाएगा अब देखेंगे लोग देखिए कौन कौनसे ही करते क्योंकि कौनसे क्योंकि विषय इंद्री के संबंध से होने वाले जो भोग हैं, इसलिए हुए, इसलिए कर लेना इसलिए हुए हेतु ही है आद्यंत बनता वे भोग आदि तथा अंत वाले हैं ये भोग हमेशा रहते हैं आदि तथा अंत वाले हैं और तेसु बुधा न बुरा से विवेकी विवेकी व्यक्ति तेज उन्मते उनमें प्रीति नहीं करता है विवेकी व्यक्ति उनमें प्रीति किन में भोगों में हाँ वे आदि अंत वाले हैं और आदि अंत वाले हैं विवेकी पुरुष उसमें प्रीति नहीं करता है तेज सुना रमते कैसे प्रीति नहीं करता है न केवल दुख नया है केवल दुख के ही हेतु नहीं है केवल दुख के ही हेतु में भोग का क्या किया है सबसे सुनि है क्या सुख जो तो मेतर साक्षात् तो, तो सुख का अनुभव अथवा दुख का अनुभव दोनों ही भोग है तो विषय इंद्री के संयोग से जो भोग होगा या तो सुख होगा या तो रूप होगा यदि तो दुख, हो दुख है तो उसी समय दुख है और यदि सुख है, तो भी वो भी सुख भी दुख का हेतु बन जाएगा संसारिक संसारिक पदार्थों से जो सुख प्राप्त होता है वो, वो किसका हेतु बनता है दुख का और दुख हो जाता है अब देखेंगे न केवल हम दुख यो नया कि भोग केवल दुख के ही हेतु नहीं है भोग केवल केवलम दुख ना, कि भोग केवल दुख के ही हेतु नहीं है बल्कि क्या आद्यंतवंता और आदि अंत वाले हैं कैसे हैं? आदि अंत वाले है, है? आदि क्या है देखना भोगा नाम, विषय इंद्रिय संयोगा आदि विषय इंद्रिय संयोगा भोगा नाम आदि विषय तथा इंद्री का संयोग ये भोगों का आदि है ये भोगों का हाँ विषय इंद्रिय का संयोग होने से क्या हुआ भोगों का आरम्भ होगा भोग का आदि है क्या तदवियोगा एवं अंत है तदवियोगा का अर्थ है विषय इंद्रिय संयोग का वियोग विषय इंद्रिय संयोग का अभाव विषय इंद्रिय संयोग का या विषय इंद्रिय संयोग का न रहना ही भोगों का अंत है ठीक है हाँ भोगों का अंत है आप रसगुल्ला खा रहे हैं तो विषय क्या हो गया रसगुल्ला इंद्रिय क्या हो गई रश्ना तो विषय इंद्रिय का संयोग क्या हुआ उस भोग का आदि हो गया अब वो उसका क्या है विषय इंद्रिय के संयोग का अभाव भी क्या है भोगों का अंत है तो पहले भी परेशानी और बाद में भी परेशानी ज्यादा खा गया तो बीमार परेशान हो जाओगे और कम पड़ गया तो भी चिंता हो जाएगी हर तरह से परेशानी अब देखेंगे अब देखेंगे क्या तब भी होगा ये अंत और विषय इंद्रिय संबंध का अभाव भोगों का अंत है लग गया अतः अतः का लेना विषय संयोग वियोग जन्मनाशुगत्वात् क्या विषय इंद्रिय संयोग प्रियुक्त जन्म नाशुग्वात् विषय इंद्रिय संयोग वियोग लगाएंगे विषय इंद्री के संयोग वियोग से होने वाला क्या जन्म और नाश विषय इंद्री के संयोग से क्या होगा भोग का जन्म भोग का जन्म मतलब और विषय इंद्री के वियोग से प्रयुक्त क्या होगा विषय इंद्रिय के वियोग से क्या होगा नास. ना ठीक है ना भोग का ना अच्छा हाँ हाँ विषय इंद्रिय के संयोग से प्रयुक्त मतलब संयोग से होने वाला क्या है जन्म विषय इंद्रिय संयोग प्रयुक्त क्या होगा जन्म किसका भोग का और विषय इंद्रिय वियोग प्रयुक्त क्या होगा हम तो किसका भोग का हाँ तो विषय इंद्रिय के संयोग तथा वियोग भोग का उत्पत्ति और नाश होने के कारण होने के ये अतः हुआ वह भोग आदि वाला है वह वा भोग आदि अंत वाला है लग जाएगा मध्य क्षण भविष्वात तथा मध्य काल में होने के कारण अनित्य है मध्य काल में होने के कारण अनित्य है भोग पूर्व में भी नहीं रहते हैं और बाद में भी नहीं रहते हैं मध्य में होते हैं तो मध्य काल में होने के कारण भोग अनित हैं अच्छा भोग है दिन तो बनता अनित भोग अनित हैसु तेसु करोगेशमतेवे या विवेकी कर अवगत परमार्थ तत्व जिसको परमार्थ तत्व का ज्ञान हो गया है तो परमार तत्व का ज्ञान जिसे हो गया है अवगत परमार्थ तत्व एन ऐसा करूंगा अवगतम परमा तत्व अवगतम को जान जिसने जान लिया है तो ये बताते हैं भाष्यकार अत्यंत मूढ़ा नाम करते क्यूँकी क्यूँकी अत्यंत मूर्ख मनुष्यों की ही विषयों में प्रीति देखी जाती है अत्यंत मूर्ख लोगों की ही विषयों में प्रीति मूट नहीं कहा भाष्यकार ने अत्यंत मूट कहा है न अत्यंत झमकियों की अत्यंत मूर्ख लोगों की ही विषयों में पीती, देखी जाती है और किसकी उदाहरण में लेते हैं पशु ले होकर भी जो वैसा कर रहे हैं पशुओं की श्रेणी में, में है वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है अब देखेंगे अयम क्या श्रेय मार्ग प्रतिपक्षी कष्ट समोद होता क्या श्रेय मार्ग प्रतिपक्षी और कल्याण और कल्याण मार्ग का विरोधी कल्याण के मार्ग का प्रत्यक्षी करते विरोधी क्या और कल्याण के मार्ग का विरोधी अयम दोषा कष्टतमा या दोषे अत्यंत कष्टदायक है या दोष कष्टतमा कर अत्यंत कष्टदायक है अत्यंत कष्ट देने वाला है तो अयम मतलब या, या दोष कौन सा दोष है? तो आगे श्लोक में आने वाला है काम क्रोधोदम वेगम काम तथा क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेद काम तथा क्रोध से उत्पन्न होने वाला भी भी भी हाँ ये है से लेना है कल्याण के मार्ग का विरोधी या दोष अत्यंत कष्टकारक है या अत्यंत कष्टदायक है सर्वानर्थ प्राप्ति हेतु सभी अनर्थों की प्राप्ति का हेतु है कौन यह दोष सभी अनर्थों की प्राप्ति का हेतु है चार दुर्निवार्य और उसका निवारण करना कठिन है इसलिए तत्परियारे यना अधिकम कर्तव्य इसलिए उसके निवारण के लिए अधिक यत्न करना चाहिए अधिक यत्न करना चाहिए जिसके निवारण के लिए उस दोष के निवारण के लिए दोष क्या है वेग वेग काम इति ऐसा भगवान कहते हैं पढ़ना सतनोती वो ढो शरीर विमो काम क्रोध उगम सात सुखी नकनोती शक्नो इह सो शरीर काम विमोचना कामक्रोधो वेग स युक्त स सुखी नर लगा ये यह जो मनुष्य एवा शरीर विमोक्षा प्राक काम क्रोधो क्रोधो शरीर काम क्रोधोदेगम सोढ़ोती युक्त सह सुखी लगाइए यह यो मनुष्य भास्व मतलब जीवन काल में ही जो मनुष्य जीवन काल में ही या जीवित रहते ही जो मनुष्य जीवित रहते ही शरीर भी वो शरीर छोड़ने से पहले शरीर छोड़ने से पहले अभ्यास में और जोड़ा अहमरणार्थ मृत्यु पर्यंत शरीर छोड़ने से पहले मृत्यु पर्यंत काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर सकता है काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर सकता है कब जीवन काल में शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर सकता है वह मनुष्य युक्त है और वह मनुष्य सुखी है युक्ता कर क्रिया योगी महत्व में वह मनुष्य योगी है और वह सुखी है तो वही योगी है वही सुखी है जो इनके वेगो को सहन कर सकता है मतलब वेगो के अधीन नहीं होता है शकनौती कर उत्साह मतलब उस वेग को सहन करने का उत्साह करता है उस वेद को सहन करने का तो अच्छा तो यही है कि सहन कर सकता है सोमोति यहाँ साहते उत्साह करता है प्रश्न करता है कर सब ये, ये करते जीवन मतलब जीवन काल में ही या जीवित रहते ही या जीवित जीवित अवस्था में ही यह सोम करते प्रसितुम मतलब सहन करना प्राप्त कर पूर्वम और शरीर भी है ना मतलब शरीर छोड़ने से पहले पूर्वम और भाष्यकार ने एक शब्द किया जोड़ा आमरणात कि शरीर छोड़ने से पहले कब तक मृत्यु पर्यंत शरीर छोड़ने से पहले मृत्यु पर्यंत इनके को सहन कर सकता है मतलब इन वेगों की अधीन नहीं होता है तो ये बताते हैं है आमरणात आमरणाथाष्टकार ने कहा तो क्यों मरण सीमा करणम मृत्यु को सीमा बनाया तो मृत्यु को सीमा क्यों बनाया मृत्यु पर्यत सहन करना है वेगो को तो मृत्यु को सीमा क्यों बनाया तो देखिए ही करते क्योंकि ही जीविता काम क्रोध भगवेगा अवश्य भावी क्योंकि जीवित मनुष्य में काम क्रोध से होने वाला वेग है क्योंकि जीवित मनुष्य में काम क्रोध से होने वाला वेग अवश्यम भावी है मतलब उसमें संभावना अवश्य संभावना रहती है इस वेग की क्योंकि जीवित मनुष्य में काम क्रोध से होने वाला वेग अवश्यम भावी है ठीक है तो जब तक जीवन है तब तक इस व्यक्ति संभव संभावना है इसलिए मृत्यु को सीमा बना दिया मृत्यु पर सहन करना चाहिए ठीक है और भाषाकार कहते हैं ही सह अनंत निमित्तमान ही करते हुआ वेग अनंत निमित्तों से होता है अनंत कारणों से होता है अनंत कारणों से होता है इसी करते इसलिए यावर मरणम की जब तक मृत्यु हो तावरण विस्मरणीय तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए यावल वर्णम जब तक मृत्यु हो तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए किस पर अपने मन पर हाँ ये विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमने जो है ना काम को जीत लिया क्रोध को जीत लिया ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए हमेशा सावधान रहना चाहिए भाष्यकार के शब्द है ये हाँ ये भाष्यकार के शब्द है ना साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए और हमेशा उन वेगो को सहन करना चाहिए जब तक मृत्यु हो तब तक उनको तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए ये अर्थ हुआ ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णमद पूर्णार, पूर्णा पुनम दश्यसे पूर्णस्या पूर्णमालाया पूर्ण